संवेद्नाव संवेद्नाव के पंख की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचना कुकुर मुता भाग दो बाघ के बाहर पड़े थे झोपड़े दूर से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी मोरियों में जिंदगी की लंत्रानी, बिल बिलाते कीड़े बिखरी हड्डिया सेल रो की थी गां कहीं मुर्गी कहीं अंडे धूप खाते हुए कंडे हवा बदबू से मिली हर तरह की बासीली पड़ी गई रहते थे नवाब के खादिम अफ्रीका के आदमी आदम खान सामा बावरची और चोकदार सिपाही साइज भिश्ती घुड़सवार तामजान वाले कुछ देशी कहार नाई धोबी तेली तंबोली कुम्हार फेलवान ऊटवान गाड़ीवान एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान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 वह नवाब जादी की थी हमजोली नाम था नवाब जादी का बहार नजरों में सारा जहां फर्मा बरदार सारंगी जैसी चढ़ी पोइट्री में बोलती थी प्रोज में बिल्कुल अड़ी गोली की मां बंगाली बहुत श्रेष्ठ पोइट्री की स्पेशलिस्ट बातों जैसे मचती थी सारंगी वह बचती थी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 हाथ पकड़े घूमती थी, थी, थी, थी खेल खिलाती, झूमती थी, थी, थी, थी एक पर एक, पर करती, एक करती थी, थी चोट हंसकर होती लोट पोट साथ, साथ का दोनों का सिन, खुशी से कटते थे दिन महल में भी गोली जाया करती थी जैसे यहाँ बाहर आया करती थी एक दिन हंसकर बाहर यह बोली चलो बाग घूम आए हम गोली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 भैंस भड़की ऐसी उसकी, उसकी माँ की सूरत रहे मगर रहे है नवाब की आँखों में मूरत रोज जाती है महल है को जगे भाग आंख का जब उतरा पानी, पानी लगे आग रोज धोया आ रहा है माल असबाब बन रहे हैं गहने जेवर पकता है कलिया कबाब झटके से सिर आंख पर।, पर फिर लिए घड़े चली ठनकाती कड़े बाग में आई बहार चम्पे की लंबी कतार देखती बढ़ती गई पर। फूल पर अड़ती, पर। अड़ती गई मॉल सीरी की छांह हाँ में कुछ देर बैठ बेंच पर फिर निगाह डाली एक रेंच पर देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियां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 जितनी भाजियां दुनिया में इसके सामने ना चीज़, गोली बोली जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद खाते खाते हर एक को आ जाती है बेहस्ट की याद सच समझ लो इसका कलिया तेल का भुना कबाब भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब नहीं, नहीं ऐसा, ऐसा कहते री मालिन की छोकरी बंगाली की डांटा नौकरानी ने, ने चढ़ी आंख कानी ने, ने। लेकिन यहाँ कुछ, कुछ एक घूट लार, लार के, के जा, जा चुके, चुके थे पेट, पेट में, में तब तक बाहर के नहीं नहीं अगर इसको कुछ कहा पलटकर बाहर ने उसे डाँटा कुगुरमु का कबाब खाना है इसके साथ यहाँ जाना है बता गोली, गोली पूछा, पूछा उसने भुगरमुटी का कबाब वैसी, वैसी खुशबू देता है, है जैसी, जैसी कि देता, देता है गुलाब गोली, गोली ने, ने बनाया मुंह बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकाली कहा बकरा हो या दुम्बा मुर्ग हो या कोई परिंदा इसके सामने सब छू सबसे बढ़कर इसकी खुशबू भरता है गुलाब पानी इसके आगे मरती है इन सबकी नानी चाव से गोली चली बाहर उसके पीछे होली, उसके पीछे टेरियर फिर नौकरानी पोजती जो आँख कानी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 माँ ने दरवाजा खोला आंखों से सबको तोला भीतर आ डे में रखे मोली ने वे कुकर देख देखकर माँ खिल गई निधि जैसे मिल गई कहा गोली ने अम्मा कलिया कबाब जल्द बना पकाना मसालेदार अच्छा खाएगी बहार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 इस तरह कुछ वक्त बीता खाना तैयार हो गया खाने चली गोली और बाहर कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे थाली लगाई बड़े समादर से, खाते ही बाहर ने यह फरमाया ऐसा खाना आज तक नहीं खाया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 हाथ धुलाकर देकर पान उसको विदा किया कुर मु की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह आया पानी बांदी से की पूछताछ उनको हो गया विश्वास माली को बुला भेजा कहा, कहा। कुकुर मुत्ता चल ले आ तू ताजा ताजा माली ने कहा हुजूर कुकुर मुत्ता अब नहीं रहा है अर्ज हो मंजूर रहे हैं अब सिर्फ, अब सिर्फ गुलाब गुस्सा आया कांपने लगे नवाब बोले, बोले चल गुलाब जहाँ थे, थे उगा, उगा, उगा सबके सब साथ हम, हम भी चाहते हैं, हैं अब कुकुरुता बोला माली फरमाए माफ खता कुकुरुता अब उगाया नहीं उठता कुकुर अब उगाया नहीं उठता अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे सूर्यकांत कांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता भाग दो वाचक स्व भारती परिमल, परिमल।